करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग ट्रेड के बारे में बातें करते हैं अलग अलग विषय को लेकर बातें करते हैं ताकि आप सभी विद्यार्थी मित्रों को अपने करियर फ्रेम करने में आसानी हो तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ शिवाजी हैं जो खास उड़ीसा से बिलोंग करते हैं लेकिन वर्तमान में शांतिवन में अपनी विशेष थेवा दे रहे हैं और मोबाइल सेक्टर के बारे में उनके पास अच्छी जानकारी है कि मोबाइल एक ऐसा विषय बन गया आज कि सभी के हाथ में आप मोबाइल देख सकते हैं तो मोबाइल सेक्टर में कैसे हम अपना करियर को बना सकते हैं या अपना करियर कर सकते हैं इस विषय को लेकर बातचीत होगी तो आप सभी की तरफ से शिवाजी का बहुत बहुत स्वागत है शांति नमस्ते नमस्ते कैसे हैं आप बढ़िया बहुत बढ़िया और मैं चाहूँगा कि ये जो आपने नई बात मुझे बताया कि ये करियर इन मोबाइल तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कीजिए बचपन से आ, बहुत टाइम पहले जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे परिवार में मोबाइल से ही जो शुरू हुआ बड़े भाई साहब थे वो मोबाइल सेक्टर में जॉब करने लगे हुँ, हुँ. तो हम बहुत छोटे थे उनके हाथ में पहले तो होता था बहुत बड़े बड़े मोबाइल आधा पौना किलो होता था उसका वेट <laughs> एक एक <laughs> बैटरी उसकी ही होती थी तीन सौ चार सौ ग्राम की <laughs> तो वो मोबाइल पकड़ के हम देखते थे ये क्या चीज़ है जैसे कोई बॉम्ब देखता है ना दूर से कि कुछ फट जाएगा कुछ हो जाएगा इसको दूर से ऐसे देखो और इतने बड़े बड़े बटन तो उस बहुत अच्छा लगता था देखते क्योंकि हजारों में किसी के पास एक होता था एक और वो बसता था ना जब तो लगता था कि ये कौन है कोई दूर कहीं और ग्रह से आ गया है इंसान और हमारे सामने कुछ नया चीज कर रहा है जी, जी, आज के डेट में इतना कॉमन हो गया कि कोई देखता भी नहीं और खुद की पॉकेट में तीन तीन <laughs> तो उस टाइम हमने करियर शुरू किया और महज आठ रुपए में मैंने अपनी जॉब करियर शुरू किया था मोबाइल सेक्टर पे अच्छा अच्छा तो उस टाइम देखा मोबाइल जो है आपके लाइफ को बहुत सुख दिया पहले पहले तो ये साधन जो है साइंस के हर चीज़ सुख देने का कार्य करता है आज धीरे धीरे उस चीज को हम ऑर्डिनेरी के तौर पे ले चुके हैं तो उसमें मैंने देखा कि जितना हम मोबाइल के फीचर्स को अपने अंदर भर सकते हैं जैसे टेक्नोलॉजी मैं जब जॉब करता था पहले मेरा मोटरोला कंपनी में, में मेरा रहा आ, तो उसमें मोटरोला सेल्स को मुझे सेल्स में रहा मेरा तो सेल्स में क्या होता था कि हमारे मोबाइल के अंदर क्या फीचर्स है एक कस्टमर आता था तो हमें उसे अटेंड करना होता था उससे क्या चाहिए हम्म जैसे किराने स्टोर में भी जाओ तो सारा सामान उसके पास है लेकिन उसको क्या चाहिए हम्म हम्म ऐसे ही यहाँ मोबाइल में भी वही चीजें है कि उसको क्या क्या चाहिए क्या वो मेल यूज़ करते हैं क्या वो इंटरनेट यूज़ करना चाहेंगे या हुँ, सिर्फ कॉल पर बात करना चाहेंगे वगैरह वगैरह उनसे स्टेटमेंट लेना है देन हमारे पास बहुत सारे डिवाइस होते थे हजार से ले करके पंद्रह बीस पचास तक अच्छा अच्छा तो उसी हिसाब से उनके पास हम पेश करते थे तो हमारे अंदर वो फीचर सारे हों और उसको स्टेटमेंट लिया जाए कि उसे क्या चाहिए हम्म हम्म तो मैं सोचता हूँ कि सेल्स अच्छा कर पाएंगे और मेरा रिकॉर्ड रहा है मैं तो जॉब सेक्टर छोड़ दिया क्योंकि मुझे परमात्मा मिल गया जब <laughs> उसके बाद <बारे laughs> लगा कि मैं अब आत्मा के फीचर्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आज जो सुख या साधन के अंदर हम ढूंढ रहे हैं वो फीचर्स मोबाइल में ना ही नहीं है नहीं। वो तो दुनिया <laughs> वाले ढूंढ रहे हैं कि इसमें इंटरनेट है मेल है और वीडियो कैमरा 48 मेगापिक्सल वो <laughs> भैया कैमरा तो आपके अंदर लगा हुआ है जो कर्मों को देख सके वो कैमरे को ठीक रखो सही बात है तो इस फीचर्स के साथ मैं जुड़ गया बाकी तो उस प्रोफाइल में भी मोबाइल प्रोफाइल में भी मैं बहुत अच्छा काम किया क्योंकि जो इंसान 1500 रुपए का मोबाइल लेने आता था मैं उसको पंद्रह हज़ार का मोबाइल बेच के भेजता था घर आप यहाँ से जाओ वो लेके आता था 1500 रुपए भाई सब पैसे ही नहीं लाया मैंने कहा कोई बात नहीं लोन के हमारे पास लोन की भी स्टैट ये है तो वो मना ही नहीं कर पाता था कि पर कंपनी भी इतनी अच्छी ट्रेनिंग देती थी कि फीचर्स क्या है ये जो टेक्नोलॉजी है टेक्नोलॉजीला ने और मोटरोला ने निकाला तो किस लिए तो प्रैक्टिकल यूज करते थे हमारे मोबाइल ये भी होता था कि कंपनी एक मोबाइल आपको कर देगी दे दे पहले नहीं। नहीं। यूज करो आप क्योंकि जो सेल्स करेगा उसको, उसको प्रैक्टिकली अनुभव होना चाहिए तो यहाँ हम यूज करते थे देखते थे ये अनुभव है तो फिर उसको प्रैक्टिकल वहां दिखाते थे तो लोग छोटे मोबाइल मोबाइल लेने लेने के लिए आते थे थे थे ग्राहक लेकिन जब जाते तो तो बड़ा लगा पूछते रुपए का वाले नहीं नहीं ये इतना है ये इतना उसके अंदर इतने कॉन्फिडेंट बढ़ते थे कि वो डरे नहीं घर <laughs> में जाके कि मैंने पंद्रह हजार का खरीद लिया <laughs> तो आज भी आ, मैं कहना चाहूंगा चलो ये तो करियर शुरू करने की बात है तो ये तो अल्प की हम पैसे कमाने की बात है जहां तक तो मैं सोचता हूं कि मोबाइल के फीचर्स को हम अच्छे से पढ़ें पहले ही घर में और इंटरव्यू भी जाते हैं लोग तो इंटरव्यू में डर लगता है कि क्या पूछ देंगे लेकिन वो कुछ नहीं पूछते हैं वो यही पूछते हैं वो यही देखना चाहते हैं कि पहले तो आपकी कॉन्फिडेंस कितना है नुँ, नुँ। और देन उसके बाद आपको नॉलेज कितना है तो कॉन्फिडेंस तो आपको लेने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा वो तो अपने अंदर ही आत्मा भरना है उससे और देन दूसरा आपको पढ़ाई उसके ऊपर करना है कि इस फीचर्स का असलियत में क्या काम है और क्या बेनिफिट दे सकता है और सिचुएशन क्रिएट करना है कि उसको कहाँ प्रॉब्लम आती है जो ये सॉल्व करेगा नहीं, नहीं। वो क्लियर करेंगे कस्टमर के सामने तो कोई कस्टमर ऐसा नहीं है जो अपनी सेफ्टी नहीं रखना चाहेगा नहीं। तो मैं यहाँ थोटा सा संदेश ये भी देना चाहूँगा कि ऐसे ही हम अपनी कैरियर को बनाएं जो सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि बहुत जन्मों जन्मांतर के लिए काम आएगा वह आत्मा <laughs> के फीचर्स को समझना अच्छा बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि करियर में जैसे मोबाइल की बातें हो रही हैं और मोबाइल से जुड़ी हुई जो सारी बातें आपने शुरुआती दौर के बारे में बताया कि शुरुआत में जब मोबाइल लॉन्च हुआ इंडिया में तो काफ़ी जो है आ, लोगों को एक आकर्षण था तो उसके पीछे लोग जाते थे और काफ़ी युवा साथी भी इसमें अपना करियर बना चुके हैं और आज भी मोबाइल टेक्नोलॉजी बहुत सारे फीचर्स के साथ नए नए वर्जन्स के साथ हमारे बीच में आ रहा है तो इसमें आज भी हम लोग वैसे ही अपना करियर बना सकते हैं लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आ, किस तरह से हम लोग सिर्फ सेल्स में एंट्री कर सकते हैं कि कुछ और भी चीज़ें हैं जहाँ पर हम काम कर सकते हैं मोबाइल इसमें इस तो देखिए मार्केटिंग भी होता है मैंने मार्केटिंग भी किया है तो उसमें अपने को थोड़ा सा स्टेमिना पावर भी ज़्यादा चाहिए और साथ में आपको लोगों से रिलेशन क्रिएट करना उसमें निर्णय लेने की बात होती है यहाँ भी निर्णय की तो हर जगह बात आती, आती है लेकिन यहाँ कस्टमर्स हैं तो आप मान लीजिए सिर्फ बेचने की बात है लेकिन वहाँ डीलिंग करना है आपको तो वहाँ लोगों के साथ बातचीत करना और ग्राहक उसमें अनुभवी की बात आ जाती है अच्छा कि आप अच्छा। मार्केट सेल्स में मार्केटिंग लाइन में जाते हैं या कंपनी खोल के बिजनेस में बैठते हैं तो अलग अलग क्राइटेरिया हो जाता है कि आपको उस चीज में कहाँ तक अनुभव है जी आ, एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे इसमें हर ऑफिस में हम लोग जाते हैं किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस और सेल्स वगैरह सब रहता है तो इसमें भी वैसे ही होगा बिल्कुल और मैं चाहूँगा कि थोड़ा कितना से हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं अपना करियर मोबाइल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कितनी पढ़ाई होनी चाहिए हमें या कितना अनुभव की बात हो या किस चीज़ का अनुभव होना चाहिए वैसे बिजनेस करने की बात जहाँ तक की जा सकती है वो तो फिर आपको इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लगाना पड़ता है क्योंकि अच्छा आज के डेट में कोई फीचर्स उससे हुँ, तो कम होता नहीं तो आपको मान लीजिए पचास पीस भी इन्वेस्ट करना है वेराइटी हुँ, आजकल दस कम्पनी पंद्रह कंपनी को भी आप इन्वॉल्व करते हैं तब भी आपको लगभग आठ से दस लाख रूपये एक बिजनेस को शुरू करने में शुरुआत में इतनी चाहिए उसके बाद आ जाता है एसेसरीज की बात उसमें और तो इसमें इन्वेस्ट तो ये हो गया बाकी अनुभव जो है वो आज के डेट में कंपटीशन है और इसमें मैं आज कह दूं आपको कि मोबाइल सेक्टर में मार्जिन बहुत कम है क्योंकि सभी सोचते हैं ये बड़ा अच्छा बिजनेस है हाँ अच्छा बिजनेस है और इसमें लोग आराम से क्या है सेट की तरह ए लगा के बैठते हैं और इन्वेस्टमेंट तो कंपनी क्या होता है कि यहाँ जो है मैंने ये देखा कि मोबाइल बेचने पर सौ मिलेगा आपको पचास का मोबाइल बेचेंगे आपको सिर्फ मात्र सौ मिलेंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं।, नहीं है लेकिन कंपनी उसके पीछे आपको देगा दस हज़ार रुपये वहाँ बैकग्राउंड में रखा होगा उसने स्कीम की महीने में अपने तीन पीस परचेज करते हैं मेरे से तो ये आपको बैंकॉक टूर है तो वो तो पचास हज़ार वहाँ मिल गया तो अच्छा वो बात है कि यहाँ देखेंगे तो कोई फायदा नहीं है लेकिन वहाँ से इसीलिए लोग शोरूम खोल के बैठ जाते हैं क्योंकि उनको अंदर की कमाई पता है कि कंपनी हमें क्या दे रहा है यहाँ तो लोगों को बोलता है कि ये भाई साहब सौ मिलेंगे इसमें काटना क्या है मैंने उनचास हज़ार में खरीदा है जी दस में आपको बेच रहा हूँ अगर वो सच्चाई भी है लेकिन वो बैकग्राउंड में क्या मिल रहा है वो, वो नहीं पता है <laughs> सो नहीं करते तो प्रॉफिट है लेकिन अंदरूनी जो कंपनी प्रॉफिट देती है वो है बाकी ऐसे बाहि प्रॉफिट कुछ नहीं क्योंकि आपको उसमें टर्न ओवर भी बढ़ाना पड़ता है नहीं, नहीं, नहीं। आप मान लीजिए पचास हजार का तीन मोबाइल बेचना तो बिकेगा तब तो खरीदेंगे आप नहीं, नहीं। अगर कोई एक खरीद देता तो उसको पचास सौ रुपये मिलेगा तो टर्न जितना बढ़ाना है उसके हमें कॉन्टैक्ट जरिया चाहिए और सर्विस चाहिए हम क्या करते थे पहले मेरे पास जो कस्टमर होते थे रिकॉर्ड रहा है हमेशा एक कस्टमर आता है नया कौन सा मॉडल आया है क्योंकि उसको पता है ये बंदा बहुत अच्छे से हमें गाइड करता है क्या है इसमें फ्यूचर और एक बंदा ऐसा था मैं देखूं आपको हर शाम को आ जाएगा अपना मोबाइल निकालेगा बताओ और फ्यूचर इसमें <laughs> मना ऐसा है मैंने उसको चॉकलेट खरीदवा दिया एक, एक पीस वो मेरे पास ही आके खाता है ऐसा वाला ही हो गया वो खुद घर में नहीं खरीद के खाए मैंने डेयरी मिल के इतना बड़ा दे दिया है आप अपने खाओ जब मर्जी नहीं आपके पास ही खाओंगा ये लोग मुझे बताओ क्या फ्यूचर है मैंने कहा भाई साहब खरीदते टाइम तो बता दिया था बोले नहीं रोज मुझे मैं कहा इसका चार्ज फिर अलग करना पड़ेगा कंपनी को बोल के तो ऐसा होता था कि फीचर्स जानने के लिए लोग आते थे तो उसमें हमें उनको अपडेट करते थे आ, हमें मौका भी मिल जाता था वो आते थे फ्यूचर मैंने कहा ये पुराना हो गया अब नया ले फीचर कुछ है ही नहीं अब सारा बता दिया जब मैं कहता था ये चेंज कीजिए वो कंपनी दूसरा लाया उसमें नया फीचर है वो बताने को भी मेरे को भी तो कुछ चाहिए मेट्रियल तो सारा बता दिया जब ये आप रखिए सेकेंड हेंड में हम इसको निकाल लेंगे आप नया ले लीजिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि, कि कम कस्टमर को हम कम्युनिकेशन कितना अच्छा रख पाते हैं तो वही कस्टमर हमें बार बार इनपुट होते हैं और वही होते, से वही अच्छा भी, भी शुरू हो जाता है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र अगर मोबाइल सेक्टर में सेल्स में आपको कुछ काम करना है या एंटरप्रेनरशिप के रूप में भी आप काम कर सकते हैं आज के समय में मोबाइल यूज तो हो गया है तो लोग खरीदते ज्यादा है लेकिन साथ ही साथ ये जरूरी है कि आप उसमें कितना लोगों को आपका जो है टारगेट क्या है आपके एरिया के लोग कैसे हैं वो लोग किस तरह के परचेसर्स हैं ये थोड़ा सर्वे ज़रूर करना चाहिए किसी भी बिज़नेस को करने के पहले जहां पर आप अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं उस जगह का उस एरिया का आपको सर्वे करना बहुत ज़रूरी है जब आप सर्वे कर लेते हो तो आप फिर अपना बिजनेस जो है उस ढंग से उसी हिसाब से आप सेटअप भी कर सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं लेकिन बात यह है कि फिर आती है अनुभव की बात तो मैं चाहूँगा कि मोबाइल सेक्टर में काम करने से पहले आप थोड़ा सा किसी भी मोबाइल कंपनी में काम कीजिए किसी भी कम ये अपना जो शोरूम्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा काम कीजिए इससे क्या होगा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आप अपना बिजनेस को ठीक ढंग से कर पाएंगे अगर डायरेक्टली आप करते हो तो शुरुआत में आपको बहुत दिक्कत आएगा दो चार महीना क्योंकि समझने में और बेचने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं तो इसीलिए अगर आप शोरूम में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको सेल एंड परचेज़ की बातें इजी आ जाएगा कैसे कस्टमर हैंडल किया जाता है सर्विस कैसे दिया जाता है और किस तरह के कस्टमर्स आते हैं क्या कंप्लेंट्स होते हैं कस्टमर को सर्विस किस तरह का प्रोवाइड करना है ये सारा नॉलेज आप सीख सकते हैं तो पहली बात तो आप थोड़ा सा वो काम ज़रूर कीजिए दो महीना या तीन महीना आप जो है फ्री में भी कहीं शोरूम में ज़रूर काम कीजिए इससे आपको जो है एक्सपीरियंस मिलेगा काउंटर सेल का और दूसरा आप जो है किसी भी कंपनी में आप करते हैं तो कंपनी का क्या टारगेट होता है किस तरह से वो अपना बिजनेस सेटअप लगाती हैं किस तरह का बिजनेस करती हैं और कैसे इनकम कमाती हैं वो आपको पता चल जाएगा तो ये दो एक्सपीरियंस अगर आप ले लेते हैं जिस तरह से शिवा भाई बोल रहे थे वो सारी चीज़ें आपको जो है अपने अंदर से आप समझ जाएँगे और फिर कहाँ भी आप काम करेंगे किसी भी एरिया में आप सेटअप लगाएंगे तो एक अच्छा इनकम सोर्स आप जनरेट कर पाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मैं चाहूँगा कि शिवाजी जो है एक अच्छे सेल्समैन के साथ साथ एक अच्छे सिंगर भी है अच्छा गाना गाते हैं तो हम लोग अभी इस ब्रेक में उनके द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो है सुनेंगे शिवाजी सुनाइए मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि चाहे वो कुछ भी बिजनेस करे या कहीं भी रहे या कुछ भी पहने कुछ भी खाएँ लेकिन अपने जीवन को सदा मुस्कुराते हुए रहना ये संदेश है मेरा और इस गीत के साथ मैं आपको ये संदेश देना चाह जी स्वागत है मुस्कुराना सीख लो खिलखिलाना सीख लो मुस्कुराना सीख लो खिलखिलाना सीख लो दूसरों के गम में दूसरों के गम में हाथ बटाना सीख लो मुस्कुराना सीख लो खिलखिलाना सीख लो राहों में कांटे कभी बोना नहीं हो राहों में कांटे कभी बोना नहीं आज फूल हमसे ले लो सभी हो आज फूल हमसे ले लो सभी फूल गाना सीख लो खिलखिलाना सीख लो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 पत्थर को पारस भी बनाना तुम्हें हो पत्थर को पारस भी बनाना तुम्हें प्रेम से जीवन सबका सजाना तुम्हें हो प्रेम से जीवन सबका सजाना तुम्हें अपना बनाना सीख लो खिलखिलाना सीख लो अपना बनाना सीख लो खिल सीख लो दूसरों के गम में, दूसरों के गम में हाथ बटाना सीख लो मुस्कराना सीख लो खिलखिलाना सीख लो मुस्कराना सीख लो खिलखिलाना सीख लो तो आइए इसी संदेश के साथ मैं भी आपको सुना रहा हूँ कि रेडियो मधुबन का हमेशा यही स्लोगन रहा है सुनते रहिए और मस्कराते। साथ साथ मुस्कुराते रहिए चलिए शिवा भाई बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो विद्यार्थी मित्र हैं और श्रोता मित्र है, है ख़ास करके इस प्रोग्राम को सुनते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक नई मोटिवेशन तो मिलता ही है और गीतों के ज़रिए एक बहुत ही खूबसूरत संदेश मिलता है क्योंकि रेडियो मधुबन में जो भी गीत बजते हैं वो एक तो मोटिवेशनल होता है एक आध्यात्मिक होता है और दूसरा आपको ऐसे सुधिंग चीज़ें देते हैं जो आपके मन को बहुत ही पीसफुल बना देते हैं शांति में ले जाते हैं तो आशा करते हूँ आप बहुत ही शांति के साथ रेडियो मजबून को सुनते हैं और जब आप काम करते हैं तो काम में भी आपकी जो है एनर्जी बनी रहती है तो आइए आगे बढ़ते हैं आपका जीवन में उत्साह उमंग और ऊर्जा बरकरार रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर से स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और बातें कर रहे थे हम लोग मोबाइल सेक्टर में अपना करियर कैसे बनाना है अब आती है बात कि हम लोग चलिए इंटरप्रेनरशिप बन गए या फिर सेल्स में हम अपना काम कर रहे हैं इन सभी चीज़ों के साथ में शिवा जी मैं क्या एक पूछना चाहूँगा कि किसी भी करियर में हम लोग करते हैं काम तो अपने आप को उस लाइन में उस फील्ड में एक्सपर्ट बनाने के साथ साथ अपने आप को बनाए रखना और उसमें कौन सी ऐसे अपने मनो को बनाए रखने के लिए कई बार होता है कि आज सेल कम हो गया तो नर्वस हो गया हम लोग कई सेल बढ़ गया तो बहुत खुशी हो गया तो दोनों जगह जो है हम एक्सटेम्पो हो जा रहे हैं तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए काम करते हुए क्योंकि आपने मोबाइल सेक्टर में काम भी किया है तो कैसे है, कर सकते बहुत सारे मार्केट में हमारे मेरे अनुभव में रहा मैं 10 साल उस सेक्टर में रहा नहीं, नहीं, नहीं। तो उसमें बहुत लोग आए और आज है नहीं मार्केट नहीं, नहीं, वही वही क्योंकि मार्केट का दौर बीच में बहुत चेंज हुआ भी है क्योंकि जब मोबाइल में था नहीं कुछ और बीच में कभी कम हुआ कभी चाइना कंपनी ने बहुत सारी चीजें निकाल दी तो मार्केट में चढ़ाव उतराव होता ही है लेकिन आज मैं कहता कि मेरे सामने वो भी हैं जिनके साथ मैंने शुरुआत की थी करियर उनके आज दस शोरूम एक नहीं है वो दो भाई हैं जिनके शॉप में मैंने आठ सौ रुपए में काम किया था sebel. उनके एक ही शॉप होता था और मैं वहां जॉब करना शुरू किया और मेरे सामने सामने आज के डेट में उनके सैमसंग सर्विस सेंटर दो है शोरूम <engine> तीन है <Often>. और पर्सनल एम आई के शोरूम अलग है सैमसंग के ब्रांड के मैं उस सैमसंग तो ऐसे दस शोरूम खोल रखा है हुँ, हुँ, अच्छा कोई है जो उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया हुँ, हुँ, इनके मुकाबले लेकिन आज वो मार्केट में है, नहीं। है नहीं। तो क्या होता है कि इसमें हम मार्केट को देखते हुए अपनी मन की स्थिति को भी परिवर्तन कर देते हैं कि पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा हमें उस सेक्टर में जाना चाहिए अच्छा आजकल लोग क्या होता है की एडवाइस फ्री एडवाइस देने वाले बहुत लोग होते हैं आपकी दुकान पर आगे बैठेंगे आपके दोस्ती क्यों ना हो आपके परिवार के सदस्य हो वो अपनी अनुभव के अकॉर्डिंग आपको अनुभवी बनाना चाहेंगे इसीलिए उससे बच के रहना बहुत जरूरी है अगर मैं मान लीजिए ये बिजनेस शुरू करता हूं तो मेरा तो ये क्यों किया आपने ऐसा क्यों किया वो बिजनेस बहुत अच्छा है उसके एक अनुभव है अगर वो बिजनेस करता ना वहां बैठ के तो वो सक्सेस होता लेकिन हमें उसको नहीं देखना है कि अपना अनुभव अपने पास रखो मेरा अनुभव जहाँ तक है मैं ये खोल रखा है तो मैं अपने अनुभव को अगर कम भी पड़ रहा है तो बढ़ाना चाहिए ना कि खत्म कर देना चाहिए अगर मैं मोबाइल सेक्टर में आ गया हूँ इन्वेस्ट कर चुका हूँ तो मुझे बढ़ाना चाहिए वो चीज़ हम्म हम्म अगर मान लीजिए मेरी दीवार में चढ़ा रहा हूँ घर का अगर कहीं से मेरे को, को दीवार कमजोर नजर आ रहा है गिर रहा है थोड़ा मैं सीमेंट ज्यादा मिला लूंगा ना ऐसा तो नहीं घर बनाना ही छोड़ दूंगा तो ये बात नहीं करना है कि हमें मार्केट में कभी डाउनफुल नहीं जाना है अपने मन को बिगाड़ के या बिजनेस तुरंत चेंज नहीं करना चाहिए जब लॉन्ग टर्म चला जाता है तो कंपनी भी आपको देखता है कि इतने टाइम से मार्केट में स्थिर है तो उनका अलग बेनिफिट मिलना है शिवाजी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है कि किस तरह से हमें अपना अनुभव के साथ साथ आगे बढ़ना है तुरंत किसी भी विषय को लेकर हमें चेंज ओवर नहीं करना है थोड़ा सा धैर्य रखना हिम्मत रखना है क्योंकि हमारी जीवन में उतार चढ़ाव वैसे भी जीवन में बहुत आता है और देखेंगे आप दिन में भी चार अलग अलग प्रहर होते हैं फिर भी हम लोग दिन का आनंद लेते हैं तो कहने का भाव ये है कि अगर बिजनेस कभी कम ज़्यादा हो तो उसमें हम लोग नर्वस हो के उसको चेंज ओवर कर देते हैं तो पता नहीं कि जिस बिजनेस में आप हैं हो सकता है वहाँ पर कुछ क्लाइमेक्स आ, आ, आ जाए कुछ नए फीचर्स के साथ कंपनी जो है नए चीज़ लॉन्च करे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ में एक गहरी समझ होनी जरूरी है आप अगर समझ के साथ कोई भी काम करते हैं और तुरंत निर्णय न लेते हुए थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहता है आपका करियर के लिए अच्छा रहता है मुझे लगता है कि ये बातें अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं और सेल्स में ये बहुत काम करता है थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है ऐसे कहा जाता है गुजराती में एक कहावत है बिज़नेस अगर आपको सफल बनाना है तो हज़ार दिन आपको पेशेंट रखना है वन थाउजेंड डे पेशन आपको एक सफल बिजनेस बना देता है <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। <laughs> तो कहने का भाव ये है कि कम से कम आपके पास एक हज़ार दिन का पेशेंस होना चाहिए जिससे आप अपना बिजनेस को बहुत ही सुचारू रूप से मैनेज कर पाएंगे तो ये अगर थोड़ा सा हौसला की बात आती है कोई भी चीज़ जैसे तुरंत जैसे बीज बोया है आप तो पेशन रखना पड़ेगा जब तक वो अंकुरित हो जाए फिर फलीभूत हो जाए और आपको फल देने लग जाए तो उतना टाइम किसी भी जगह पे आपको जो है देना ही पड़ता है तो इसीलिए शुरुआत में आपको दिक्कतें यही आएगी कि आप कैसे करें कैसे सरवाइव करें ये भी बात आ सकती है लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और धैर्य के साथ आप काम करते हैं तो आप सक्सेसफुल बनते हैं तो चलिए शिवा भाई बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके सेल्स इन मोबाइल सेक्टर के बारे में आपने बातें की सेल्स की बातें की मार्केटिंग की बातें की और अपना अनुभव भी हमारे साथ शेयर किया और जाते जाते मैं कहूँगा कि एक मोटिवेशन एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को और श्रोता मित्रों को यही कहना चाहूँगा साधनों के पीछे दुनिया बहुत आगे जा चुकी है लेकिन साधना एक बहुत अच्छा शब्द है जो मिलाजुला है लेकिन उसको बिल्कुल ही भूल चुका है <laughs> तो मैं कहना चाहूंगा साधन बहुत यूज करें बहुत मुबारक हो उनको साइंस की दुनिया लेकिन साइंस की दुनिया के साथ और भी मिलाजुला एक शब्द है वो है साइलेंस, साइलेंस तो साइलेंस में जाना मतलब ये नहीं की एक कमरे में अपने आप को बंद करना और व्हाट्सअप पे लगे रहना लेकिन साइलेंस माना अपनी आंतरिक मन की आवाज को सुनना जब हम मन की आवाज़ को सुनने लगते हैं तो हमें कहते हैं मन जीते सु जगत जी तो आपके मन से आप जीत सकते हैं और जिसने मन को जीत लिया मैं सोचता हूं उसे मोबाइल सेक्टर क्या कहें या क्या बिजनेस कहें या क्या परिवार कहें या क्या दुनिया कहें वो सब आपके लिए खेल लगेगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल में दोस्तों मेरे लिए ये जीवन एक खेल है इसे बहुत सुंदर से खेलना है क्योंकि ये परमात्मा का दिया हुआ खिलौना है <laughs> तो बहुत सुंदर आप सभी जीवन को जी सके और उसके लिए आपको अपने आप को पहचानना है अपने आप को जानना है और इसलिए अपने आप से बातें करना भी बहुत ज़रूरी है मैं ये करता हूं, मैं सोचता हूं, आप भी ये करें Thank you. <laughs> जी बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया आखिरी में कि हमारे जीवन में सारा जो मैस पड़ा हुआ है जो भी तनाव टेंशन या फिर आम, अंदर से जो डिप्रेशन हमारा है मन का विचारों का वो सारी चीज़ें जो है जब तक हम इन बाहरी दुनिया को देखते हुए उसे पकड़ के रखते हैं और उसे अपना मानते हैं और तब जाके ये सारी मुश्किलें हमारे बीच में आ जाती हैं अगर हम इस दुनिया को एक खेल समझ के हम एक्टर है एक एक्टिंग कर रहे हैं ऐसा सोच अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें हमें जो है है। है उतना डिप्रेशन या तनाव नहीं होगा जितना आज के समय में हमें हो रहा है। तो आप बहुत ही अच्छी बात दो शब्दों का आपने मेल बताया। एक है साइलेंस साधन जो और साधना साइंस और साइलेंस का जो डिफरेंस है वो बताया और साधन और साधना, साधना। ये दोनों चीजें हैं जहां पर साधन अर्थार्थ मेटीरियल चीजें आपके पास है और साधना एक आंतरिक खुशी है आंतरिक एक आ, अवस्था है जो आपको बनाना है और साइलेंस की जो भी बातें हैं सिर्फ शांति में रहते हुए डीप साइलेंस का अनुभव करेंगे तो साइंस के सारे साधन आपको अच्छी तरह से ऑपरेट करने को आएंगे अगर आप शांति का अनुभव नहीं है आपके पास और किसी चीज को ऑपरेट करने जाते हैं तो वो चीज़ें जो है ठीक ढंग से ऑपरेट भी नहीं कर पाएंगे इसलिए बहुत ज़रूरी है साइलेंस का अनुभव आपके पास हो तो मैं चाहूँगा कि पूरे दिन नहीं लेकिन पांच पांच दस दस मिनट आप हर घंटे में या तीन चार घंटे के बीच में एक इंटरवल्स जरूर ले आपने लिए और अपने लिए समय दे जिससे आपकी अपनी शांति की शक्ति जो है इंप्रूव हो सके और उसको बढ़ा सके आशा करता हूँ आप सभी रेडियो मधुबन सुन रहे हैं तो इन सभी बातों को हम लोग बीच बीच में बताते रहते हैं और आप प्रैक्टिस भी करते होंगे इन्हीं शुभ आशाओं के साथ मुझे और शिवाजी को दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे अगले मोड़ पर यानी अगले शनिवार को इसी तरह कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ और जाते जाते ये खूबसूरत गीत आप सबके लिए आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो एम सुनते रहो Oh